केवा पढ़वे थे पहलू मारो तो नो जीरे नमस्ते दोस्तों मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप आप रेडियो सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आज संडे है संडे एक बज चुका है और एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुनते हैं जिसमें हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करते जिससे हम सभी को प्रेरणा मिलता है तो आइए आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुफ्त लाल जी है जो सेवेंटी रनिंग है यानी अस्सी साल पूरा होने वाला लगभग और 80 साल के उम्र में भी हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे साथ बातचीत करेंगे तो आप सभी की तरफ से मफतलाल जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में धन्यवाद जी मफतलाल जी कैसे हैं हों ओके okay. ओके <laughs> okay, बहुत ही अच्छी बात है आप ओके okay बोल रहे हैं तो हमारे सभी लिसनर्स भी अच्छा फील कर रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप पहली बार हमारे रेडियो के माध्यम से आपको लोग सुन रहे हैं आप अपने बारे में बताइए जी मेरा नाम है मफतलाल मेरा माता पिता का नाम है पिताजी का नाम है लालजी भाई माता का नाम था पुरी बहन हमारा पिताजी उसी वक्त तो बहुत कम पड़े गए थे लेकिन उसको टीचर की सर्विस मिलती थी लेकिन नहीं किया क्योंकि हमारा धंधा था बुनाई कपड़ा बुनाई करने का तो इसमें कुछ इस इसी वक्त तो ए, टीचर की सर्विस में सात आठ रुपया पेमेंट मिलती थी तनख्वाह और एक धंधे में हमारे जो ओरिजिनल धंधा था उसमें आठ दस दस आस कमाई होती थी तो उसी वक्त तो दो रुपया तो बहुत बहुत ज़्यादा लगता था तो उसी वक्त हम हमारा पिताजी ने सर्विस नहीं की और ये जो घर काम ही जो बुनाई का धंधा ही किया और हमारा माता पिता बहुत अच्छी तरह से सदगुण वाल वाले थे और हमको भी ऐसा बहुत सदगुण का सिंचन किया तो हमें भी भगवान की कृपा से फॉलो फादर मदर किया तो हमें भी भगवान ने ऐसी आज इसी जगह पर बिठाया है तो हम हमारा पिताजी बहुत ऐसे नैतिकता में बहुत मानते थे उसी वक्त और भक्त बहुत चुस्त भक्त थे हम कभी कभी जाते थे कोई प्रवास यात्रा में तो कभी भी शाम या सुबह भगवान का दिया धूप और करके पूजा पाठ करके ही खाना खाते थे और कहीं भी ट्रेन में होते हमें हमें एक याद या, याद आया कि सोमनाथ यात्रा में गए थे बहुत साल पहले तो उसी वक्त गाड़ी में भी कहीं भी बड़ा स्टेशन आया तो वहाँ स्नान करके फिर पूजा पाठ करके नाश्ता करते थे और भक्ति में बहुत चुस्त थे हम भी इसी उसी तरह फॉलो करने लगे पर मैं भी अनजान में भी भक्त ऐसी भगवान को याद करने लगा और हमारा पिताजी फिर कोई भी रिश्वत में ऐ, ऐसे तो बिल्कुल चुस्त थे कोई भी क्या करे गलत काम से क्या ऐसा करो कि हमको इतना साथ दो तो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट रिजल्ट क्या भी को आए कुछ भी आए उनको परेशानी आए फिर भी ऐ, ऐसे गलत जगह कभी भी बैठते नहीं थे कभी गलत को कभी भी साथ नहीं दे देते ऐसे हमारा पिताजी थे hmm. तो हमको भी ऐसा फोर uh, कर, फादर कर, करके हम भी उसी प्रमाण चलने लगे अच्छा माताजी के बारे में कुछ बताइए आपके हमारे माताजी उसी वक्त तो अनपढ़ थी लेकिन वो भी बिल्कुल चुस्त थी और हमारे में सद्गुणों का सिंच नहीं करती थी कोई गलत काम करने से रोकती रु, थी भूल से भी हो जाए तो और वो भी लगभग अस्सी एटी फाइव साल की होने के बाद शरीर छोड़ा था और बहुत अच्छी हमको पालना भी दी थी जी माता जी का नाम क्या था पुरी बहन पूरी बहन अच्छा अच्छा और वो कहाँ से थी पूरी बहन विशनगर तालुका की रालीसना गांव है विश्वनगर से सात आठ किलोमीटर है की थी अच्छा अच्छा पिताजी पिताजी तो ऊपेरा गांव गांव अभी भी अभी का तालुका ऊँझा है तहसील ते, और पहले तो तहसील ऊंझा नहीं था सिद्धपुर तहसील था सिद्धपुर तहसील में ऊपेरा गांव है उसी वक्त पांच हजार की पॉपुलेशन थी अभी तो बड़ा है अभी तो हायर सेकेंडरी भी चलती है उसी वक्त हम पढ़ने शुरू आठवी कक्षा में तब गांधी आदर्श विद्यालय उपेरा शुरुआत हुई हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने माता पिता के बारे में और उस समय आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता और आपके परिवार में कौन कौन थे दादा दादी वगैरह भी थे क्या नहीं जी दादा दादी तो नहीं थे हमारा फादर और माता पिता थे और सबसे छोटी सबसे बड़ी बहन हमारे से बड़ी तीन बहने थी अच्छा और हमारे मेरे से छोटी एक बहन थी और मेरे पिताजी को बच्चा जीता नहीं था बच्चा जन्म लेता और एक बार दो मास छह मास होकर शरीर छोड़ देता तो हमारा पिताजी ने बहुत मान, मान मानता है बाधाएं रखी और जब कहावत है कि पत्थर इतना देव इतना ऐसा किया और कड़ी बाधाएं रखी तो इसे भगवान ने मुझे जन्म दिया लगभग तीन चार मार्च 1940 फोर्टी तो हम भी ऐसी तरह आ, आ, मैं अकेला एकलवता पुत्र था तो इसलिए हमारी ज्योतिषी ज्योतिष की दृष्टि से तो मेरा नाम मकर राशि पर आता था लेकिन उसी वक्त कई लोगों ने कई सदग्रस्तों ने बोला कि लाल भाई ये भगवान का दिया हुआ है तो उसका नाम ऐसा कुछ नहीं रखना ठीक भगवान का दिया हुआ रखो तो भगवान हमारे पिताजी ने मेरा नाम मफत लाल रखा कि भगवान ने मोफत में दे दिया <laughs> मोफत का नाम <लाग>। हाँ जी <laughs> मुफ्त तो दिया हा आपके पहले जो तीन बहनें थी वो है अभी हाँ अभी है हुँ, हुँ, हुँ, अच्छा अच्छा आ, और आपसे छोटी जो बहन है छोटी बहने भी है सबसे बड़ी बहन लगभग 85 से ज्यादा है सबसे छोटी बहन 78 अच्छा अच्छा हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने अपने परिवार के बारे में बताया यानी कुल आप लोग पाँच लोग थे चार बहने और या टोटल पांच में आप और माता पिता जी तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और जब आप वो ओपेरा गांव में जब रहते थे तो उस समय उस उसका माहौल कैसा था जब आप रहते थे तब उसी वक्त तो बिल्कुल गांवड़ा बिल्कुल कोई लाइट नहीं हम पढ़ते थे वो भी वो मिट्टी का तेल के वो जो क्या लालटेन लालटेन लालटेन से पढ़ते थे अच्छा और हम कोई कोई घर का एक कमरा खा, अगर खाली होता तो पाँच दस पांच सात मित्र बीच में लालटेन रख हम चारों और बैठ के पढ़ते थे हम्म हम्म ऐसी तरह हमने पढ़ाई की और हमारी पढ़ाई गांव में सात छात्र छ कक्षा तक चली और बाद में वहां, आ, आस आसपास में एक मेरवाड़ा करके गांव है वहाँ का टीचर बहुत फेमस था उसका नंबर उसी वक्त फाइनल कहना चाहता था वर्णाक्यूनल फाइनल सातवी कक्षा को तो वहाँ उस वो बहुत फेमस था तो हम पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए मेरवाड़ा सात सात किलोमीटर है सारी साल पढ़ाई की तो सुबह सियाला हो उन्नाला हो या चौमासा हो चलते पैदल आते जाते थे और उसी वक्त शुरू में प्राइवेट बसें छोटी, छोटी छोटी चलती थी तो उसी वक्त कोई अच्छा ड्राइवर होता तो हमको बिठा लेते और हमको भी हमारा फादर पिताजी को बात करते थे कि ऐसी तरह बैठा दे तो हम हमारा फादर पिताजी भी उसको ये अच्छा काम करते हैं तो उसी उसकी एवज में उसका कुछ सम्मान करते थे कि मीन्स के जो अभी क्या टोवाल आता है वो टोवाल टोवेल हम बुनाई में हमारे घर पे बनता था तो हर एक पाँच सात स्टूडेंट विद, विद्यार्थी थे तो हर एक के माँ बाप आकर उस, उसको ये टॉवेल भी स्वात में देते थे हमारा काम अच्छा तो हम इसी तरह वर्ना फाइनल की परीक्षा पास की और फिर आठवीं कक्षा में आए तो हम बाहर जाने वाले थे लेकिन गांव लोगों ने हमारा माता पिता को समझाया कि नहीं यहाँ ही रखो क्योंकि हम स्कूल सेकेंडरी स्कूल खोलने वाले हैं तो यहाँ ही रखो क्योंकि स्टूडेंट चाहिए संख्या चाहिए तो रिक्वेस्ट की तो हम हमें भी वह, वह रखा और आठ नौ तक वहाँ पढ़ाई की नौ तक उसी वक्त चलती थी फिर दस ग्यारह सिद्धपुर बोर्डिंग में रहकर पढ़ाई की और उसी वक्त में दसवीं कक्षा में था और हमारा दूसरे दिन वो टीचर डे था हाई स्कूल में उस सिद्धपुर की आई अभी भी है एलएस हाई स्कूल लक्ष्मीचंद सुंदरजी विद्यालय एलएस हाई स्कूल थी तो वहाँ हम, हमको भी पार्ट मिला था टी, टीचर का तो मैं गुजराती और संस्कृत का सब्जेक्ट लिया था और पढ़ाने वाला था लेकिन कल सुबह ये टीचर डे और आज रात को तो दो व्यक्ति आए हमको बुलाने के लिए क्या की फादर ने शरीर छोड़ा है तो हम ये टीचर को इनडायरेक्ट बोल दिया और हम घर पे चले घर पे गए और फादर को विदाई दी अंतिम क्रिया की और उसी वक्त फिर उसी वक्त हमारा फादर की आयु लगभग 64 थी और चुस्त भक्त थे तो हमको 100 परसेंट पता है आहार विहार भी चुस्त करते थे वो पढ़ाई भी वो उस गीता का पढ़ते थे और उसने ध्यान दिया था कि पढ़ाई में आया था ये कृष्ण के गीता तो बोला कि लिखा था कि जन्म मृत्यु से पहले छह मास और बारह मास अगर शुद्ध आहार विहार और आचार विचार शुद्ध रखे तो उसका जन्म हाई लेवल पे होता है तो हमारा फादर ने भी ऐसा जो पहले तो प्याज लहसन खाते थे वो भी बंद कर दिया था और सिर्फ छह मास लास्ट छह मास तो ए, पहले तो वो जो उ, उ, उ, उका पीते थे वो तो टॉबिको होगा तो ये भी बंद कर दिया था सा, एक साल से और लास्ट छ मास मक्खन और बज, बाजरी का रोटी रोटा रोटला बस उसी पकत रहे और शरीर छोड़ा तो उसने उस लगा कि अभी मैं रहने वाला नहीं हूं तो हमारी माता बहनों ने बोला की भाई को बुलाया बोर्डिंग से या नहीं उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है फिर वो, स, वो, स, वो स, शाम को रात रात को सो गया थोड़ा सा खाना खाकर सो गया फिर बोला की अभी मैं जाने वाला हूँ हाँ बोल के गया तो फिर बहने रोने लगी तो बोला की नहीं यहाँ से रोडे का नहीं है नहीं तो आगे जाओ उसी तो सब ने हिम्मत रखी वहां देखते रहे तो पिताजी ने बोला हमारा पाव अभी नहीं है पाव नहीं है फिर बोला ये भी ये नहीं है आगे नहीं है फिर वो आते हैं चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आपने पिताजी का जो देहांत होने के पहले वाला जो सिचुएशन है कई बार जो है ये बड़ा गंभीर वाली सिचुएशन होती है जहाँ पर हम लोग कुछ बोल नहीं सके लेकिन आपने जो किया है हुई उस समय अंतिम समय की वो आपने बताया काफी एक अलौकिक अनुभूति हो रही है बहुत अच्छा है आई आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा सगीत आप सुनाए रेडी मोट वन नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी और सलामी जिंदगी कार्यक्रम के आज के खास मेहमान मफतलाल जी हैं सुनते रहो मस्कर आते रहो सफर साथ अपना छोड़ चले हम सफर साथ अपना छोड़ चले रिश्ते नाते वो सार तोड़ चले हम साथ हम साथ, सफ़र साथ, अपना छोट हंसते रहे मचलते रहे मोड आया तुमको तो मोड चले हम सफल सा के नक्ष छोड़ मन को अब निचोड़ चले हम सफल साथ अपना छोड़ चले रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले हम सफल सा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में काफी अच्छी बातें हो रही हैं मोफत लाल जी हमारे साथ हैं जो 79 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और अपने आप को काफी मेंटेन कर रहे हैं और बचपन से ही काफी चीजें उन्होंने देखी उनके दे पिताजी के साथ उनका अच्छा समन्वय था पिताजी जिस तरह से काम करते थे बहुत ही स्पूर्तिला रहे और अंतिम समय में उन्होंने किस तरह से भक्तिभाव में डूब अपना जो है अंतिम समय को बिताया वो भी आपने सुना आशा करो बहुत कम लोग होते है आज के समय में ऐसे समय में जिनको पता हो कि अब जाने का टाइम आ गया तो गीता आदि पाठ करना और फिर अपने आप को इस तरह से खाना आहार विहार की शुद्धि करना इससे कितनी अच्छी बातें होती है जो हमने मफतलाल जी के एक्सपीरियंस में सुना तो उनके पिताजी छह महीने तक जो है सिर्फ मक्कन और बाजरे की रोटी खाते रहे और फिर उसके बाद उन्हें जब पता चला की मैं जाने वाला हूँ तो वो घर वालों को भी बताया और फिर जैसे जैसे उनकी शारीरिक अवस्था को भी उन्होंने बयां किया अपने शब्दों में तो बड़ी अच्छी अनुभूति हुई हमें भी आशा सभी को भी अच्छा लग रहा हुआ कि ऐसे सिचुएशन में क्या क्या चीजें होती है ये बहुत कम लोग बया कर पाते तो आगे आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और कि दसवीं किया या उसके बाद तो या बिजनेस किया कैसे आगे का जीवन आपका हुआ उसके बारे में बताइए थी ग्यारह मार्च में एग्जाम दी और उसका रिजल्ट आया मई में मई मास में, में, में। उसी वक्त हम एक प्रोग्राम में गए थे जो रिजल्ट था उसी दिन हम एक प्रोग्राम में गए थे बाहर बाहर का वो विश्वनगर से पांच किलोमीटर दूर है तो हम अग, अगले दिन प्रोग्राम में गए वो लोग गंगा जी जाकर आए थे हरिद्वार तो बड़ा प्रोग्राम रखा था तो हमको बुलाया था स, सारा मोल्ला को संबंधियों को तो हम गए थे तो उसी वक्त सुबह जल्दी उठकर हम स्नान इत्यादि करके विश्वनगर स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी ट्रेन आया बस गाड़ी आई ट्रेन आई तो वहाँ पेपर आया पेपर आया तो हमने पहले जी पेपर ले लिया जनरल में पेपर लिया लोग देखते थे इसे देखे तो हमारा नंबर पास में था तो हम खुशी हो गए और फिर हम वापस आ, आ गए वापस गांव में फिर हमने सर्विस के लिए अप्लाई करते रहे अप्लाई करते रहे तो तीन सर्विस एक साथ दो तीन चार दिन में पत्र व्यवहार चलता रहा पहली सर्विस आई लेटर सर आया खेरालू एक आ, मामलदार ऑफिस खेला खेरालू मामलदार ऑफिस में क्लार्क में तीन दिन में जुड़ जाओ ऐसा पहला लेटर आया रेवेन्यू में और मैंने सोचा कि उसी वक्त स्टेट गवर्नमेंट कोई वैल्यू नहीं थी उसी वक्त कोई वैल्यू नहीं थी कि ये तो नौकरी करो या करो। सत्तर रुपया पेमेंट सत्तर रुपया पेमेंट नहीं थी पूरी अच्छा अच्छा और उसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की वैल्यू थी कहीं भी सर्विस में पोलिस पियून और ड्राइवर वो तो अनपढ़ को ले लेते थे अच्छा अच्छा अनपढ़ को और पुलिस में तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था <laughs> तो जब पुलिस भर का भर्ती मेला लगता था तो आते जाते रास्ते में आते जाते युवाओं को हाथ पकड़ कर बैठा दिया था ऐसी हालत थी उसी वक्त और लेडीज तो कोई जाती ही नहीं थी लाखे कोटे कोक तो उसी वक्त हमारा ये रेवेन्यू का ऑर्डर आया तो हमने सोचा की हमारा वो भी कोरोस्पेंट चल रहा है टेलीफोन का तो आएगा तो मैं उसी वक्त वो जो ऑर्डर आया अब रेवेन्यू का वो दूसरे दिन सुबह उठकर अहमदाबाद गया चेक तपास करने के लिए अहमदाबाद गया तो टेलीफोन ऑफिस में तपास की तो उसने तो बोला कि भी आपका लेटर तो निकल गया है यहाँ से तो एक्चुअली तो क्या हुआ मैं अहमदाबाद गया और लेटर घर पे आया तो मैं उसी दिन फिर वापस रात को आ गया और रात को आकर फिर हमारा बड़ा भाई को कजिन ब्रदर को लेकर मैं पोस्ट ऑफिस गया उसी वक्त हेडमास्तर तो पोस्ट ऑफिस संभालता था और ये हेडमास्तर बहुत अच्छा था और उसने रात को दस बजे भी हमको हमने जगाया तो खुश हो गया हाँ हाँ ले लो ले लो साइन करके हमको लेटर दे दिया उसी सुबह उठकर ये हमारे कजिन ब्रदर को लेकर साथ सिद्धपुर गए बॉन्ड भरने के लिए तो कजिन ब्रदर्स को मैंने बोला कि मेरा ये बैग बिस्तरा लेकर आप ऊंझा स्टेशन पर जाओ मैं मामलेदार और ये बॉन्ड भर के करके लेकर ये मेल में आता हूँ अभी का जो हरिद्वार मेल है उसी वक्त दिल्ली मेल चल, दिल्ली अहमदाबाद तो उसी मेल में मैं आता हूँ तो वो, मेरा कजिन ब्रदर सामान लेकर वहाँ आ गया स्टेशन पर ऊंझा क्योंकि हमारा ऊंझा नजदीक है सिद्धपुर दूर, दूर है तो सिद्धपुर से मैं भी ये शायद पूरा कम्प्लीट प्रा काम निपटा के मैं ये मेल में आ गया और मेरा कजिन ब्रदर ने मुझे सामान दिया तो मैं अहमदाबाद गया अहमदाबाद एक रिलेशंस के रिलेश रिलेटिव के पास साथ रहा नाइट वॉल कर किया। और सुबह वो रखने जो छोड़ने मुझे आया क्योंकि मैं अनजान था क्यों अहमदाबाद के आगे गया नहीं था और ये तो बड़ोडा जाने का है तो मेरा ए, ब, ब, ब, कजिन सिस्टर का घर वाला था वो मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पर आया टिकट ली और गाड़ी में बिठाया फिर वो वापस गया गाड़ी में बिठाया लेकिन उसी गाड़ी में ऐसा हुआ नेचुरली कि उतर संडा गाड़ी पहुंची और इंजन फेल उसी वक्त स्टीम इंजन चलते थे कोलसा पानी की हाँ वो ये तो नहीं था तो हम इंजन फेल हो गया और वहा बड़ोडा में हमारा बहनोई था सग बड़ी बहन का घर वाला वो एग्रीकल्चर ऑफिस में ऑफिसर था और वो ट्रेनिंग में गया तो वो मुझे लेने के लिए इधर उधर भटकता रहता था उसी वक्त तो पत्र व्यवहार या ट्रेन व्यवहार ऐसा ए फोन फोन कुछ नहीं था फोन वोन कुछ नहीं था <laughs> तो कोई मैसेज तो मिल नहीं पाए तो वो इधर उधर भटकता रहता था और हमारी गाड़ी तो उतर काफी समय पड़ी रही फिर नया इंजिन आया तो लेकर दो दो घंटा लेट पहुंची बड़ोड़ा तो हमारा बहनोई भा, भा, तो ये वेट करता था लेकिन वो एलएमबीक में उसकी ट्रेनिंग चलती थी एलएमबीक केमिकल है अभी तो मैं वहां से स्टेशन पर उतरा और एलएमबीक की सिटी बस में चढ़ा तो सिटी बस में मुझे चढ़ने दे दिया कंडक्टर ने चढ़ने नहीं दिया उतार दिया क्योंकि उसी वक्त थोड़ी की भी बैग होती तो बस में नहीं चलती सिटी नहीं। बस में नहीं चलती बैग अगर नहीं चलता तो बोला की मैं, मैंने रिक्वेस्ट की मैम मुझे अनजान है अनजान हो तो मुझे आने दो नहीं के हम भी मजबूर है नहीं, नहीं तो मैंने उसी वक्त टोंगा टौ, टांगा हाँ, टांगा तो टोंगा करके मैं वहां पहुंचा तो हमारे बनोई भी वहाँ था मिला और वो, वो लेकर हमारी ट्रेनिंग सेंटर में कोठी बिल्डिंग हम दोनों आ गए क्योंकि क्लास तो सारा लोग आ गए थे क्लास में ट्रेनिंग के लिए और ये हमारा इंस्ट्रक्टर मेरी इंतजार कर रहा था तो हमारा बनोई ने, ने बोला की ऐसी गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ था तो अच्छा ऐसे हम ट्रेनिंग शुरू की दो मास बाद ट्रेनिंग पूरी की एग्जाम हुई पास हो गया फिर हमको बरोडा कोठी बिल्डिंग में ही नौकरी मिल गई ऑटो एक्सचेंज में वहाँ ही मिली दूसरे को दूसरे को कोई हमको वहाँ ही मिली और वहाँ दो साल नौकरी करके मैम फिर म्यूचुअल ट्रांसफर में ऊंझा गया क्यूँकी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम फेमिली का रिस्पॉन्सिबिल तो मैं था छोटा था फिर भी दूसरे को बेनी थी और बड़ी बहने तो दो घर बार हो गई थी तो छोटी बहने दो थी तो वहां मैं आया ऊंझा म्यूचुअल ट्रांसफर करके और ऊंझा उसी वक्त तो सीबी सिग्नलिंग था नंबर देना पड़ता था ऑपरेटर hmm. देते थे हाँ, हाँ. उसी वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था ये ऑटोमेटिक नहीं था तो वह तो इतना ट्राफिक रहता कि सब क्योंकि सारा एशिया का खंड एशिया खंड का बड़ा मार्केट है hmm. जीरा सौ सब ऑयल सीड्स सब अनाज ग्रीन्स सब का बहुत बड़ा मार्केट है स, आज भी ब, बहुत बड़ा है इ, इसी की तुलना में कोई आ ना सके ऐसा है बहुत बड़ा है तो उसी वक्त तो हम देते तो ट्रैफिक ज्यादा था फिर भी मैंने दो साल सख्त सर्विस की उसी वक्त एक्सचेंज में भी लाइट नहीं थी उसी वक्त ऊंझा में लाइट नहीं थी अच्छा। सिक्सटी <laughs> में भी ऊंचा में लाइट बाद में आईनटीन सिक्सटी में भी मुझे बड़ोड़ा तो? नौकरी मिली दो साल बाद मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर की तो मैं वहाँ जाए जा उसी वक्त पेट्रोल पेट्रोल से काम चलता था इतनी गर्मी पीछे पेट्रो मैक और सख्त ट्रैफिक एक <laughs> एक नंबर दो ए, ए, निकालना देना देना न तो सख्त ए, सारा परेशान होते पसीना से पसीना सारे से कपड़े पीले हो जाते थे इसी तरह सर्विस की और फिर ऊंचा एक्सचेंज लोगों की डिमांड थी तो ऑटोमाइजेशन होता था तो हम उसी वक्त एक्सचेंज में सीनियर आते थे एक्सचेंज सीनियर तो चार आते थे चार क्योंकि ऑटोमाइजेशन हो या तो स्टाफ कम हो, हो। होना पड़ता था तो हमने दो, दो चार आते थे तो दो विश्वनगर मैं और एक दूसरा भाई विश्वनगर एक्सचेंज में गए और दूसरा दो सिद्धपुर गए ऐसी तरह हम वहाँ भी सर्विस की दो साल विश्वनगर कर गए फिर वापस म्यूचुअल ट्रांसफर में फिर ऊंझा में भी बारह साल सर्विस की और फिर प्रमोशन मिला तो खेरालू टेलीफोन सुपरवाइजर में गए फिर खेरालू काफी दस बारह बारह साल सर्विस की और फिर वहाँ से आगे ये भी ये सब एक्सचेंज बंद हुई, हुई और कंप्यूटराइज होती थी तो फिर मैसाना म्या, आए और उसी वक्त हमें भगवान की कुछ हो गई सूचना होगी आगे से तो हमने मैसाना में मकान सोसाइटी में बनवाया था hmm. नेचुरली अच्छा हुई कि भी चलो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है तो वहाँ बनाए सोसाइटी में बनाया था तो उसी वक्त फिर हमारा लास्ट सर्विस का पांच साल मैं मेहसाना में वो रहने के लिए भी गए और गाड़ी से ट्रेन का अपडाउन किया और नाइन्टी एटी अप्रैल मैं रिटायर्ड हुआ और रिटायर्ड होने के बाद सप्ताह के बाद रूल रिवाइज हुआ सिक्सटी साल तो हमने तो ऐसा किया कि चलो भाई मिले तो भी ठीक है नहीं मिले तो भगवान की सेवा करेंगे पूजा पाठ ध्यान करेंगे बस ऐसा हुआ तो हमारे बाद जो बच गए जो मई में, महीना में से वो सब दो साल बढ़ गए <laughs> आपका भी बढ़ा क्या नहीं हमारा नहीं बढ़ा हम तो अप्रैल में रिटायर आपका रिटायर हुआ मई से ये लागू हुआ आ, आ, दस दिन बाद चलो कोई बात नहीं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की किस तरह से आपका जॉब एक्सचेंज में लगा और फिर इस तरह से आपने नौकरी किया वो सारी बातें हमने सुनी आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को खास सिद्धपुर में रहने वाले सभी दोस्तों को उन जा साइड में जो रह रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि हमारा ही कोई व्यक्ति रेडियो के माध्यम से हमारी बातें सुना रहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए है मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हो रही हैं मोफत जी हमारे साथ है 79 रनिंग में भी आप उनकी बातें सुनकर लग रहा होगा कि अभी भी वो हेल्दी वेल्दी हैं तो अच्छी बातें उनका एक जॉब एक्सपीरियंस हमने सुना और अभी मैं चाहूंगा की आपका मैरिज एक्सपीरियंस भी सुनाइए आपकी शादी का और कैसे हुई और फिर आपके कितने बच्चे है वो क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए हमारी शादी अब मैंने बात की शुरू में की मैं छठी कक्षा में गुजराती पड़ता था गांव में उसी वक्त छोटी आयु में चौदह साल का मैं था और दस, दाल की, दस साल की मेरी नहीं। नहीं इत... शादी की, की तबियत थी। थी। थी। बेटा था नहीं। तो का उसकी इच्छा थी मेरे हाथ से उसका हाथ पीला हो जाए इसी वजह से बहुत जल्दी शादी की लेकिन शादी सिर्फ उसी वक्त तो बहुत मर्यादाएं थी बहुत मर्यादाएं थी हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था नहीं। सुना भी नहीं था बात भी नहीं थी और पांच साल बाद जब मैंने बात की कि मैं सिद्धपुर में पढ़ा और बोर्डिंग में पढ़ा और एग्जाम एक क्या हुआ तब फर्स्ट आना किया तब हम एक दूसरे को पत्नी के साथ मिले बातचीत की पहचान हुई सब कुछ हुआ बाकी पांच साल तक हम कभी मिले नहीं, नहीं। कभी बात नहीं कुछ नहीं उसी वक्त तो बहुत मर्यादा थी और उसी वक्त तो इतनी मर्यादा थी कि बच्चा अगर पैदा हो तो उसके सामने भी नहीं देख सकते थे इतनी मर्यादा थी वडील देखे माता पिता और बड़े भाई बहने देखे तो बच्चा के सामने भी नहीं देखते थे इतनी मर्यादाए थी तो फिर भगवान ने किया कि हमको ऐसे सर्विस करते रहे और उन दो, दो साल बाद में सिक्सटी में बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम मैंने मैं भी सोचता था कि जैसे भगवान का नाम आए ऐसा अच्छा तो लेटेस्ट और भगवान का नाम ऐसा उसका नाम मुकुंद रखा लेटेस्ट और भगवान का नाम मुकुंद रखा नहीं मुकुंद माधव किशोर ऐसा रहता है मुकुंद रखा और वो भी बहुत की माताजी जैसा बहुत हैंडसम और बुरा था और बहुत अच्छा था और ये पढ़ाई करके ये तो अभी सर्विस करता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट में उसकी मिशिज भी सर्विस करती है वो आचार्य है वो भी गांधीनगर के, के पास के गांव में है दूसरा बच्चा हुआ अश्विन करके वो में हुआ और वो भी पढ़ा लिखा और उस, उसको भी सर्विस में लगाया और नेचुरली क्या हुआ हमारा एक दूसरे दूसरे का कुछ ऐसा लेन देन होगा तो वो आज से पाँच साल बाद पाँच साल ऊपर नाइन्टी दो और दस तारीख फेब्रुआरी दस तारीख फेब्रुआरी 2013 को अचानक हम भी मैं यहाँ मधुबन में था माउंट आबू में यहाँ सर्विस में था होटली सर्विस पर था लेकिन कुछ समाचार मैसेज आया कि आइए हम कुछ रिलेशन की बात करें बड़े लड़के की बच्ची की रिलेशन की बात करने के लिए हमको बोलाया तो मैं और मेरी पत्नी भी दोनों वहाँ गए अहमदाबाद hmm. वो अहमदाबाद रहता था बड़ा बच्चा वो भी अहमदाबाद आया वो अश्विन भी अहमदाबाद आया और वो बात करने वाला था वो जो बात की थी वो मेहमान आने वाला था लेकिन वो खाना खाकर मेहमान को लेने लेके लेने के लिए गया वो अश्विन हमारा बीच वाला बच्चा मेहमान को लेने के लिए गया और एक रोड से एक किलोमीटर दूर है हमारा सोसाइटी तो वो अनजान थे तो लेने के लिए गया बाइक ऊपर तो आते समय बीच में कुछ उसको हुआ क्या हुआ? हुआ वो तो उस, उसको तो किसी को पता नहीं पड़ा लेकिन बाइक से थोड़ा ऐसा गिर गिर गया तो ऐसा लोगों को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा स्लीप हो गया कि लेकिन नहीं उसने मोबाइल पॉकेट से निकाल कर वो मेहमान को दिया कि लो मुकुन का नाम निकाल कर उसको बुलाओ तो मेहमान ने मुकुन का नाम निकाल कर बोला कि भाई अपना भाई अश्विन जरा बाइक से गिर गया है तो आइये तो वो भाई हमारा बड़ा भाई मुकुन वो आया वो आकर उसने बोला तो उसी वक्त तो अमिट थी तो तो बोला कि चलो ले ले जाओ न, नजदीक रोड पर तात्कालिक जो डॉक्टर थे उसके पास ले गया तो उसने चेक किया तो बीपी बहुत आय था तो वो बोला कि ओ यूएन एन मेहता सिविल हॉस्पिटल में ले जाओ बड़े हॉस्पिटल बड़ी हॉस्पिटल में बड़ी तो वहाँ ले गया वहां ले गया तो बोला कि तो कुछ सीरियस है तो हमको यही रिक्शा में फिर हम हम घर आई हमको लेने के लिए और हम वहाँ गए तो हमने बोला कि ओम शांति बेटा तो वो भी बोला कि ओम शांति पापा माताजी ने भी साथी ऐसा बोला तो उसको भी ऐसी तरह जवाब दिया और फिर हम सोचते थे कि उसका कुछ भी अच्छा इलाज मैं तो ऐसा समझता था कि कुछ तकलीफ होगी लेकिन कल अच्छा हो जाएगा क्योंकि जाएगा। बोलता चल बहुत अच्छा लेकिन एक घंटा में तो उसने शरीर छोड़ दिया और डॉक्टर ने मुझे मैंने डॉक्टर को बत, बताया की इतना अच्छा रूस व्यक्ति है इतना अच्छा है क्या था क्या नहीं आपने कुछ ट्रीटमेंट की नहीं उसी वक्त था संदेश संडे था तो आपने कोई बड़ा डॉक्टर को बुलाया नहीं न, क्या किया कि वो ये ऐसा, ऐसा बोलते चलते सारी तो डॉक्टर ने बताया कि नहीं काका का, ऐसा नहीं है ये तो सारा लगभग गुजरात में बड़े थी, बड़ी हॉस्पिटल है बहुत अच्छी भी है लेकिन के उसको क्या हुआ कि हृदय में छोटा सा, हो था। अच्छा, कुछ कुछ सा हाँ, होल हो गया नहीं अभी कुछ कारण होल हो गया तो हृदय से ब्लड बिल्कुल शरीर में निकल जाता था और ये डॉक्टर तो छाती से ब्लड इंजेक्शन से कींच कींच कर तो ऐसा करके तो दवाई ववाई चाली लेकिन एक घंटे में तो शरीर छोड़ दिया और तीसरा लड़का है वो अर्षद राय नाम के है उसकी भी मिशी शिक्षिका है वो गांधी धाम में लक्ष साबुन बनाते हैं वो यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान लीवर यूनिक युनि, लीवर इसमें टेक्निकल सुपरवाइजर है उनकी मिसिज भी शिक्षिका है उसको भी दो बच्चा बच्ची सबसे सबसे बच्चा तो एम ए कर रहा है और आगे आगे फर्स्ट आता है और इसी तरह सब लोग अच्छा बीच वाला का भी लड़का अभी कलेक्टर ऑफिस में ऐसा ना में सर्विस करता है और बच्ची बीएससी में है और बड़ा बच्चा का भी दो बच्चा और एक बच्ची है बच्ची भी डबल ग्रेजुएट है और मैरिज किया है सबसे बड़ा बच्चा है उसका बच्चा भी उसका भी मैरिज किया है कई साल और ऐसे बहुत अच्छी तरह चल रहा है चलिए मफतलाल जी आप अपने बच्चों के बारे में अपने परिवार के बारे में बताया अच्छा लगा हमें आशा करता हूँ हमारी सभी की जिंदगी में इस तरह की चीजें होती हैं लेकिन अचानक से कुछ चीजें होती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालने में तो आई आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोग सुनेंगे अभी उसके बाद फिर से मोफत जी से बातें करेंगे आप सुनाए रिली पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो कभी कभी खुद पे, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया बात निकली तो हर एक बात पे रोना तो समझे थे के हम भूल गए हैं उनको हम तो समझे थे हम तो समझे थे के हम भूल गए हैं उनको क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया कभी खुद पे कभी हालात पे रोना लिए जीते हैं हम किस लिए जीते हैं हम किस के लिए जीते हैं बार हाँ से सवाल पे रोनाया बार हा वाल पे रोना आया कभी खुद पे कौन रोता है किसी और की खात ऐ दू कौन रोता है किसी यार के खाते है तो सबको अपने भी किसी बात पे रोना आया सबको अपने किसी बात पे रोना आया कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात तो रोना आया बात निकली तो हर एक बात पे रोनाया कभी खुद पे नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं जी में रनिंग है लेकिन फिर भी हल्दी वल्दी है और अपने जीवन में जो है ज्ञान को अच्छी तरह से इन्होंने अपनाया है जिसके से हर को वो साक्षी होकर देखते है और एक समझ है की जीवन के अंदर आना जाना लगा रहता है तो ये चीजे जो है उनका काफी समय से जो है मेडिटेशन वगैरह का राजयोग का प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से वो संतुलित अपने जीवन को बना के रखे है तो आइए आखिर मैं पूछना चाहूंगा आपके जीवन में जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति को हम अच्छा मानते हैं किसी का जीवन में हमारा प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो आपके जीवन में आ, कौन ऐसा व्यक्ति है जिन जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं जिनके बारे में आपको सुनना पसंद अच्छा लगता है जैसे फ्रीडम फाइटर है महात्मा गांधी है लोकमान्य तिलक है वल्लभ भाई पटेल है ऐसे कौन महापुरुष है जिनको आप अच्छा मानते हैं ऐसे तो महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर अम्बेडकर को हाँ जी क्यों अच्छे लगते हैं उसकी जो कुछ जो लिखा पढ़ा सुना वो बहुत अच्छी तरह है इसलिए मैं उसको ऐसा अच्छा मानता हूं और मुझे भी जो पिताजी ने संस्कार दिया था उसी वक, उसी अनुसार मैं भी बचपन से चुस्त तरीके से भक्ति करता था और भक्ति में मैं तो ऐसा कुछ भगवान को सुबह शाम एक ही प्रार्थना करता था कि गुजराती में एक कहावत है कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ गुजराती कहा में कहावत है कि कहा रामैया भज महाराष मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ लेकिन तू सब कुछ जानता सब है सब कुछ जानता है तू मुझे ये समझ दे दे, दे दे देना okay. <laughs> मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ मैं तो सिर्फ ऐसे अब भजन करता हूँ लेकिन हमारी ऊंझा ऑफिस में एक हमारा सुपीरियर था वो जोशी जूश, करके था उसने बताया की फिलहाल आप भक्ति करते हो तो ऐसा करो क्योंकि उसी वक्त भक्ति सब की करते थे सब माता और राम कृष्ण सबका देवी देवताओं सब का सबका नाम लेते थे क्योंकि ऐसा न लगे कि किसी को बुरा इसी सब को खुशी करने के लिए सबका नाम लेना लेते थे हाँ। ऐसी तरह। तो वो जोशी भाई ने ऐसा बताया कि मतलाल ऐसा करो एक का एक का ही नाम लो तो अच्छा हाँ। रहेगा तो मैं कह एक का मैंने बोला एक का कौन सा बढ़िया तो बोला कि ऐसे तो कृष्ण लेकिन उसका पूरा स्वरूप विष्णु है तो विष्णु विष्णु विष्णु भगवान का नाम लो तो मैं ऐसी भक्ति करने लगा तो फिर एक कोई ही करने लगा फिर उसने बोला कि कोई दफा अगर आपको अनुकूल हो आप कर सकते हो तो एकांत जगह में बैठकर कर तीन घंटा योग करो तीन घंटा भजन करो तो वो भी सफलता का ये है तो मैंने ऐसा भी किया कि एक दिन में गाँव में रहता था उसी वक्त गाँव में ऊपर फ्लोर ऊपर अगासी पर चला गया स्नान करके इत्यादि तो छह पचास को बैठा मैं छह पचास को बैठा और पाँच पचास को बैठा भगवान को याद करते करते करते करते कं, कंप्लीटली मैं बिल्कुल स्फूर्ति बिल्कुल स्फूर्ति और बिल्कुल बाबा भगवान की याद और अच्छी तरह से ऐसे करते थे जब जब मैंने मेरा या भजन पूरा हुआ तब मैंने घड़ी में देखा तो बिल्कुल तीन घंटा पूरा पांच पचास से आठ पचास बिल्कुल तीन घंटा पूरा तो मैं, मैं मुझे भी खुशी हुई मैं भी भगवान का शुक्रिया अदा करना लगा वो बहुत अच्छा लगा बार बार मैं ऐसे करना लगे फिर मैंने ऐसे करते करते करते कर जहाँ कहावत है जहाँ चाहत है वहा राहत है राखत जहा चाह है वहाँ रहा है उसी जगह हम एक दफा दफाज में सर्विस करते थे इवनिंग पाली थी, तो उसी वक्त हमारा बीच में कोई कोई बात हुई, बहने तो और योग ये तो कैसे होगा आ, तो योग तो साधु संन्यासी महात्मा ऐसे लोग करते हैं, ये तो बहने साधु चलो हम देखे क्या है कैसा है तो फिर उसका कहा मिलेगा तो एक व्यापारी को पूछा ये व्यापारी जानता था तो व्यापारी को पूछा टेलीफोन करके तो उसने बोला कि कृष्ण में रोड के सामने लाल लाइट सुबह दिखाती है तो वहाँ चले जाओ तो हम स्नान इत्यादि करके वहाँ सुबह गए पांच बजे तो वहाँ लाल लाइट थी तो वहाँ हमें हम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े और बैठ गए ध्यान में और ध्यान पूरा हुआ तब महावाक्य शुरू हुए कुछ सत्संग होता था मुरली उसको बोलते हैं तो वो शुरू किया वो पूरा को ये हो गया क्लास पूरा हो गया तो उसी वक्त वहाँ तृप्ति बेहन थी अभी वहा भावनगर सब जो इंचार्ज है नहीं, नहीं, वो तृप्ति बेहन थी तो उसने बोला कि आप फर्स्ट टाइम आए हो पहले दिन कहा हम आज ही आए पहले दिन है तो बोला की साप्ताहिक कोर्स करोगे कहा करेंगे क्या है इसमें तो बोला कि ये पहले दिन आत्मा का दूसरे दिन परमात्मा का इसी तरह जानकारी पूरी मिल जाएगी तो आप पुरुषार्थ कर पाओगे ठीक है तो हमने ऐसे सात दिन का कोर्स किया कुछ इसमें कुछ डाउट भी लगा कि ऐसा क्यों राम आगे या कृष्ण आगे अच्छा ऐसा क्यों ऐसा थोड़ा लगा रामायण के बारे में महाभारत के बारे में लेकिन बेन ने बोला कि ये सब एक साइड छोड़ दो और इसमें ही ऐसा निराकार शिव परमात्मा को याद करो आप ही रास्ता मिल जाएगा तो फिर ऐसे करते करते करते हम ऐसे ही रास्ता तो मिल गया हमने तो सुबह शाम भगवान को यही प्रार्थना की थी कि मेरे से कुछ गलत काम ना हो जाए अगर गलत काम हो गया तो तेरी जिम्मेदारी ऐसे में बचपन से छोटे से ऐसा बब, सुबह शाम प्रार्थना कर रहा हो मेरे से कोई गलत काम ना होना चाहिए अगर हो जाए तो आपकी जी जिम्मेदारी तो भगवान ने अभी तक मुझे बचाया है कि कोई बड़ा गलत कार्य नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात आपने बताया मोहफतलाल जी आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगा रेडियो मधुबन के सभी श्रोता जो हमारे सभी लिस्नर्स हैं बहुत ही प्यार से रेडियो मधुबन को सुनते हैं और हर एक कार्यक्रम को सुनते हैं तो सलामी जिंदगी कार्यक्रम में 79 रनिंग सेवेंटी जी हमारे साथ है और बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने शेयर किया आशा करता हूँ आप सभी को कुछ कुछ बातें जो अच्छी लगी हो जरूर उसको अपने जीवन में उतारिये और कभी भी कोई गलत काम आपसे न हो इसके लिए आप सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहे उनसे शक्ति लेते रहे और अपना श्रेष्ठ कार्य ही करते रहे सत्य के मार्ग पे ही हमेशा चलती रहे क्योंकि सत्य की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं इसीलिए सिंधी में कहावत भी है सच स, सच तो बीटो नच यानी जो सत्य है वो हमेशा नास्ता रहता है खुशी उसको अपने आप मिलती है अगर एक बार आप झूठ बोलते हैं झूठ को छुपाने के लिए आपको सौ झूठ और बोलने पड़ता है इसीलिए किसी चीज को करने के लिए एक बार जैसे महंगा रोहे एक बार और सस्ता रोहे बार बार ऐसा कहा जाता है तो इन सारी चीजों को हम लोग कहावतें जो है हमारे जीवन से जुड़ी है और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ के हम लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में खुशियाँ मिलती है देर से सही लेकिन दुरुस्त मिल जाती है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मफतलाल जी का बहुत ही अच्छा अनुभव हमने सुना और आप सभी को भी बहुत खुशी हो रहा होगा तो मफतलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने इतने अच्छे अनुभव अपने जीवन के बारे में बताया तो चलिए इसी के साथ हम लोग चाहेंगे आपसे इजाजत सलाम नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट चलिए दोस्तों आज के सलामी जिंदगी में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक बने रही है मधुबन के साथ सलाम नमस्ते का मा सुनते रहो मुस्कुराते रहो